मंत्र पाठ, <coughs> ओम सहनौ भुन तू सह वीर कर्वा वह जय छ सावधी तम सद मिद विषा वही ओम शांति, शांति, शांति शांति सभी को साधारण नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन में स्वागत है ईश्वर की असीम अनुकम्पा से असीम कृपा से साधन पाद का जो उन्नीसवा सूत्र है यह चलेगा इस पर हमने इस मूल सूत्र कामने बताया था वैसे उसको क्यों महा कहते हुए फिर आगे चलते हैं। इसमें अब तरणिका है महर्षि बेद जी कहते हैं कि दृश्य नाम गुणानाम स्वरूप स्वरूपाव धारणार्थम इदम आरभ्य पीछे जो कहा था भोगाप दृश्यम प्रकाश क्रियाशील स्थितिशीलम भूतेन्द्रिया भूतेन्द्रियात्मक भोगाप दृश्यम तो जो दृश्य है ये जो दृश्य है ये जो गुण है गुण रूप जो दृश्य है इनके स्वरूप भेद का अवधारण करने के लिए निश्चय करने के लिए जनाने के लिए अवधारण कहते हैं निश्चय करने को अवधारण कहते हैं जनाने को तो ये जो गुण रूप जो दृश्य है इन दृश्यों के स्वरूप भेद को जनाने के लिए इस सूत्र को आरंभ किया जा रहा कि वह दृश्य है क्या इसमें साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था ये जो दृश्य जो गुण है सत व्रजस्तमस ये दृश्य है और इससे बनी हुई जो विकृति है ये सभी दृश्य है सब गुण के अंतर्गत ही आ जाता है ये जितने भी दृश्य हैं वैसे सत व्रजस्तमस तो गुण जो है वो तो दृश्य है ही परंतु उनसे बने हुए जितने भी विकृति हैं वो सब गुण है सभी गुण है जो कुछ भी दिख रहा है विजुअल थिंग और इनविजुबल थिंग जो भी दृश्य और अदृश्य जो है अदृश्य जो मन हो गया बुद्धि इत्यादि हो गया तो ये सभी गुण हैं, इनका मूल जो सत्वस्तमस्तो तो गुण है इसको गुण क्यों कहा जाता है ये भी हमने आपको बतलाया था कि ये गुण इसलिए है ऐसे है तो ये द्रव्य सत्व समस्त ये द्रव्य है परंतु तो इसको गुण नाम से क्यों संबोधित किया है क्यों बताया गया है तो इस पर हमने आपको बताया था गुण का मतलब होता है जो गौण होता है जो अप्रधान होता है जो मुख्य नहीं होता है उसको कहते हैं गुण जैसे कि आज सुबह हम, हम अपने बच्चों को जो योग दर्शन पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने उसको उदाहरण दिया गौण गुण को गौण क्यों कहते हैं जैसे मैंने उसको उदाहरण दिया कि काला सांप कृष्ण सर्पा तो यहां पर मुख्य सांप है कृष्णत्व गुण उसमें है तो मुख्यता सांप की है मुख्यता काले की नहीं है सांप की है। कोई भी चीज हम प्रयोग करते हैं कोई भी चीज द्रव्य ही प्रधान होता है द्रव्य के जो गुण हैं वो अप्रधान होते हैं तो ये जो संसार है या संसार का जो मूल प्रकृति जिसको सत्वस्तमस कहते हैं इसको गुण क्यों कहते हैं सतवस्तमस को गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दुनिया में तीन चीज है एक भगवान है ईश्वर है दूसरा जीव है तीसरा प्रकृति है तो जीव जो है हम सभी जो जीव हैं हमारा दो रास्ता है या तो ईश्वर की ओर या संसार की ओर तो यहाँ पर गुण कह करके ये बताना चाह रहे है ऋषि कि ये जो प्रकृति है ये जो संसार है ये गौण है ये मुख्य नहीं है प्रधान जो है मुख्य जो है वह परमात्मा है ईश्वर है तो कि जो व्यक्ति प्रकृति की ओर झुक जाता है जो व्यक्ति संसार की ओर ही झुका हुआ रहता है वह संसार में दुख पाता है वह फिर जन्म मृत्यु के बंधन में आ जाता है तो ये जो है यहाँ पर गुण कहकर करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये गौण है मुख्य नहीं है मुख्य परमात्मा है हमारा लक्ष्य परमात्मा है तो ये इसीलिए यहां पर कह रहे की गुणानाम दृश्य नाम ये जो दृश्य जो गुण हैं इनके स्वरूप भेद का अवधारण के लिए सूत्र को प्रारंभ किया गया है वो सूत्र है विशेष विशेषा विशेष लिंग, मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी सुन रहे हैं कि ये जो गुण के जो पर्व हैं गुण के जो विभाग हैं ये गुणों के जो विभाग हैं कितने गुण हैं गुणों के क्या विभाग हैं तो गुण के चार विभाग हैं एक है विशेष दूसरा है अविशेष तीसरा है लिंग और चौथा है अलिंग विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग ये गुणों के पर्व हैं, ये गुणों के विभाग हैं। पर्व का मतलब है यहां पर विभाग अवस्था ये गुणों की चार अवस्थाएं हैं। ये जो सतम जो गुण हैं वो चार अवस्था में चार अवस्था से होकर के गुजरते हैं विशेष की अवस्था से होकर गुजरते हैं अविशेष की अवस्था से होकर गुजरते हैं लिंग मात्र की अवस्था से होकर गुजरते हैं और अलिंग मात्र की अवस्था से जैसे पीछे हमने आपको जो पहला सूत्र में पढ़ाया था कि जो मन के जो पांच अवस्थाएं हैं क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ मैने क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र काग्र तो वो मन पांच अवस्थाओं से गुजरता है ये स्टेज इनका है ऐसे ही कि जो सत्व रजस्तम जो गुण हैं ये पांच अवस्थाओं से गुजरते हैं विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग और दूसरा पर्व का अर्थ जो है विभाग दिए तो गुण के चार विभाग हैं। तो इसी पर अब चलिए महर्षि बेद जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं महर्षि जी यहाँ पर कहते हैं वायु वायु अग्नि तत्रकाश वायुअवा भूमियो भूतानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषाह मैं उनमें वो जो चार है विशेष अविशेष लिंगमात्र और लिंगमात्र लिंग इन चारों में से जो विशेष क्या है विशेष पदार्थ विशेष द्रव्य क्या है विशेष गुण क्या है तो बोल रहे हैं कि तत्र उन चारों में से आकाश वायु अग्नि उदक भूमयो भूतानी ये जो है आकाश वायु अग्नि जल और भूमि पृथ्वी ये जो भूत है ये भूत विशेष है इनके विशेष हैं और विशेषों के विशेष हैं भाई कोई व्यक्ति विशेष बनता है तो किसी की अपेक्षा से बनता है अविशेष की अपेक्षा से विशेष सामान्य की अपेक्षा से विशेष तो अविशेष जो है असामान्य की अपेक्षा से सामान्य इत्यादि तो अविशेष जो है क्या है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये अविशेष है ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध मा, तन मात्रा जो है जो अभिशेष है इन पांच शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन मात्राओ के ये विशेष हैं इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा रूपी अविशेषो के ये विशेष हैं आकाश वायु उदक और भूमि समझ में आ गया डॉक्टर साहब हाँ जी अब आगे आगे करें इस भूत को ही ये पांच महाभूत कहते हैं ओ, ओ, ओ, हाँ बोलिए ये और विशेषों के विशेष है इसका तो में समझ में नहीं आया कि और विशेष क्या है और विशेष क्या है आप ये बताइए अभी जैसे मुख्य और अमुख्य की बात बताई गई है ना जी हम जो है ये शब्द स्पर्श रूप असगंध जो गुण है शब्द मात्रा अजी तन मात्रा जिसे कहते हैं तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है ये जो गुण है इन गुणों के जो तो ये पृथ्वी जलग्न वायु आकाश जो ये जो गुण है तो इसमें ये है कि हम पृथ्वी को मुख्य रूप से किसको देख रहे हैं किसका दर्शन करते हैं पृथ्वी का दर्शन करते हैं जल का दर्शन करते हैं अग्नि का दर्शन करते हैं वायु का दर्शन करते हैं, क्योंकि तो वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बना हुआ है पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश तो यहाँ पर देखना है कि विशेषता और विशेषता मुख्य रूप से हमें इसका भान होता है क्या चीज का भान होता है इच्छाकृत विशेष अविशेष कह रहे हैं ये पृथ्वी जग्नि वायु आकाश को विशेष कह रहे हैं और शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अविशेष कर रहे हैं कह रहे हैं क्योंकि तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो गुण है रूप गुण है ना जी कि नहीं है आप आपकाश में पढ़े होंगे 24 प्रकार के है। गुण है तो 24 प्रकार के जो गुण है उस गुण वो जो गुण है उस गुण में से यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी तो गुण है उसमें गिनाया हुआ है आकाश की व्याख्या की है कि आकाश किस शब्द गुणकम आकाशम गंधवती पृथ्वी तो गंध गुण है ना जी पृथ्वी का तो अभी हमने बताया था जो गुण होता है वह गौण होता है वो अविशेष हो गया ना हाँ ठीक है ठीक समझ गए डॉक्टर साहब आप समझे हाँ जी हाँ जी। क्योंकि सारे विशेष हैं क्योंकि वो हमको दिखते हैं मतलब एक्सपीरियंस होता है आराम से अविशेष जो उनके गुण है उनको समझना पड़ता ज्ञान से तो यहाँ पर वो तो है ही शास्त्री गुण है ये वास्तव में जिसको आ आ भी भी है।, है।, वो भी है वो जो गुण कहते हैं तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध और पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश है दोनों द्रव्य परंतु तो दोनों द्रव्य में भेद है शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी द्रव्य है और पृथ्वी जलगनी वायु आकाश भी द्रव्य है परंतु सब पृथ्वी जलग्न वायु आकाश जो द्रव्य है उसमें से का विज्ञान तो आकाश को द्रव्य मानता ही नहीं परंतु पृथ्वी जलग्न वायु वो जो चार चीज है चार को सॉलिड सोल्यू चार चीज वैसे तो मानते हैं स्पेस कहते हैं जिसको हम लोग अगर स्पेस को कहिए तो, तो उसको तो बहुत अच्छी तरह से मानते हैं परंतु द्रव्य मानी हाँ स्पेस को तो बिल्कुल फैब्रिक स्पेस फैब्रिक कहते हैं उसका तो जी अब तो वो तो स्पेस तो बिल्कुल मानते हैं जी मानते हैं हाँ वो जो पुराने थे ना जो आ, आज से कह लीजिए 2000 साल पहले पुराने जो प्लेटो एंड जिससे से इनकी हमारी वेस्टर्न साइंस आई है वो नहीं मानते थे अच्छा आधुनिक विज्ञान में स्पेस तो गिना जाता है जी, बिल्कुल अच्छा, उस कई लोग कहते कि स्पेस को हम लोग आकाश नहीं कहना चाहिए अब ये कहना चाहिए या नहीं ये मैं कह नहीं सकता जी उसके लिए अच्छा तो वो जो है मैंने मैटर के मैटर के अंतर्गत मानते हैं आज का विज्ञान चलिए तब तो ठीक ही है हमारे ऋषि महर्षि ने जो कहा है उसको तो धीरे धीरे स्वीकार करेंगे ही जी जी जी पता था वो आपने तो बताया धन्यवाद तो बहुत बेसिक द्रव्य गिना जाएगा हमारी आधुनिक ज्ञान में भी वो गिना जाएगा जी बिल्कुल अच्छा अच्छा जी धन्यवाद जी तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ये गुण है तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण है और पृथ्वी लग्नि आकाश जो है वो द्रव्य है तो द्रव्य की प्रधानता हो गई और गुण की अप्रधानता हो गई तो अविशेष का विशेष हो गया इसको इस रूप में समझिए समझ गया हाँ जी आगे है आगे, आगे चले आगे है आगे करे कि तथा स्वक चक्षुर जिह्वा चक्ष जिह्वाघ्राणी वाक वाक् पाद पायुपस्था कर्मेन्द्रिया मनः मन इति एतानी अस्मिता लक्षणस्य से अविशेष विशेष आने जितने सूक्ष्म होते जाते हैं सूक्ष्म वाला जो है अविशेष हो गया और जितने आगे बढ़ते जाएंगे विशेष होता गया पृथ्वी जलगनी बाई आकाश स्थूल है शब्द स्पर्श रूप रसगंध सूक्ष्म है तो सूक्ष्म है इसलिए उसको अविशेष कहा अब उससे जो सूक्ष्म है यहां पर सोत्र मने कान त्वक त्वचा चक्षु आंख जिहबा जीव घानी ग्रान नासिका बुद्धि ये जो है इंद्रिय हैं मने आख नाक कान जिह और त्वचा और बुद्धि छे छे इंद्रिय हैं छे को इंद्रिय कहा है छह जो इंद्रिय है इंद्रिय इसलिए कहते हैं इसको बुद्धि को इंद्रिय के अंतर्गत इसलिए माना गया है क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं और इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान करते हैं ऐसे ही बुद्धि के माध्यम से भी ज्ञान करते हैं इसीलिए यहां पर बुद्धि को इंद्रिय कहा है तो यहां पर कान, त्वचा नेत्र जीवा और नासिका ये पांच ज्ञान इंद्रिय हो गया ये यहां पर एक और चीज बुद्धि का यहां पर ज्ञान है बुद्धि का अलग से नहीं मैं जो बोल दिया कि अलग से वो ठीक नहीं है यहाँ तो पूछना चाहता था कि बुद्धि तो महातत्व से मिलनी चाहिए ठीक है वो तुरंत मेरे मस्तिष्क में आ गया इसलिए फिर मैंने अपना वक्तव्य बदल दिया okay. यो स्रोत okay. चक्ष जीवा घृणी बुद्धि इंद्रिया बुद्धि यहाँ पर ज्ञान है बुद्धि मतलब okay. वो बुद्धि नहीं इंटेलेक्ट नहीं बुद्धि कार्य यहाँ पर ज्ञान है कर्म इंद्रिया की अपेक्षा ज्ञान इंद्रिया अजय ज्ञान इंद्रिया नहीं है नहीं यहाँ पर बुद्धि ज्ञान इंद्रिया नहीं है यहाँ पर जो है वो उसका मतलब ज्ञान है स्रोत्र त्वचा चक्षु जीवा घान ये बुद्ध इंद्रिया बुद्धि का मतलब यहाँ पर ज्ञान है बुद्धि का मतलब बुद्धि नहीं मैं गलत बोल दिया त्वचा तो चक्षु जीवा घान ये ज्ञानेन्द्रिय है हाँ संगति लग गई ज्ञान बुद्धि मान्य बुधा व बोध बुद्धि का मतलब वो नहीं लीजिएगा बोध है यहाँ पर बोध वन ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय है ज्यान, और वाक पानी पाद पायु और उपस्थ वाक, वाणी पानी हाथ पाद पैर पायु शौच द्वार उपस्थ पैसाब द्वार तो ये कर्मेंद्रिय है और ये सब सूक्ष्म है ध्यान रखिएगा। ये शरीर जो है फूल है पृथ्वी जलगनी वायु आकाश है ये जो आपको हाथ दिख रहा है ये जो कान दिख रहा है ये जो जिसको हम समझते हैं समझाने है, के लिए ही केवल ये मात्र है ये वास्तव में तो ये ये जो पृथ्वी जलगनी वायु आकाश हो गया ये भूत हो गया ये जो इंद्रिय नहीं है जिस हाथ को हम हाथ कह रहे हैं जिस आँख को हम आँख कर रहे हैं जिस कान को कान कर जिस जेहवा को जेहवा कह रहे हैं वास्तव में ये आंख नाक का नहीं है ये तो है लोक व्यवहार में है इस ऐसे ही व्यवहार होता है परंतु तो इसके जो सूक्ष्म है ये तो स्थूल के अंतर्गत आ गया सो ध्यान रखिएगा समझ रहे हैं हाँ जी तो वो तो भूत के अंतर्गत आ गया कोई ऐसा शंका न करने लग जाए कि भाई यहाँ पर जब ब... हाथ भी जब भूत के आ गया तो फिर वाक पानी इत्यादि जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय क्यों और अलग से क्यों गिना ये सूक्ष्म इंद्रिय है ये पीछे भी आया है पीछे भी पढ़ाया हूं आपको कि ये जो सूक्ष्म इंद्रिय और आ, स्थूल, इं, स्थूल इंद्रिय इंद्रियों को दो भाग हम करेंगे एक सूक्ष्म इंद्रिय और एक स्थूल इंद्रिय स्थूल इंद्रिय हाथ पैर आंख नाक कान इत्यादि जो कुछ भी है ये तो भूत के अंतर्गत आ गया और जो सूक्ष्म इंद्रिय है आंख जो है आंख वो चीज है जिसके माध्यम से इस भूतेंद्रिय जो है भूतेंद्रिय जो आंख है इसके माध्यम से देखते, है। देखते हैं। देखते हैं हाँ कान वो चीज है कर्ण इंद्रिय वो है श्रोत वो है जिसके माध्यम से इस भूतेन्द्रिय जो कान है कर्ण इन्द्रिय इससे सुनते हैं तो कहने का अभिप्राय है वो जो जिसके अंदर जिसके अंदर देखने की शक्ति जिसके अंदर सुनने की शक्ति जिसके अंदर बोलने के इत्यादि जो सूक्ष्म तत्व है वो इंद्रिय की बात यहाँ पर कर रहे हैं समझ गए हाँ जी ये स्थूल नहीं समझ लीजिएगा इसलिए कहें तथा स्रोत्र त्वक चक्षु जेवा घृण बुद्धि इंद्रिया ये स्रोत्र त्वक चक्षुजेवा घृण ये ज्ञानेन्द्रिय है और वाक पानी पाद पाई उपस्थ जो है कर्मेंद्रिय है ये है एकादशम मन ये ग्यारह जो है मन है तो ये सर्वार्थम ये सर्वार्थ है मन है ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी है ये ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेन्द्रिय भी है समझ गया और मन ही जो है मन जो है मन से व्यक्ति ज्ञान भी करता है मन से कर्म करता है और मोटे रूप में यदि बुद्धि को भी इंद्रिय मान ले तो इसमें हानि कोई नहीं है हालांकि महत्व तो अलग हो गया महात्त तो बुद्धि के अंतर्गत आ गया परंतु तो यह है कि मान ले बुद्धि के द्वारा भी ज्ञान किया जाता है तो मन ना के ना। द्वारा जैसे ज्ञान किया जाता है अन्य इंद्रियों के द्वारा जैसे ज्ञान किया जैसे बुद्धि के द्वारा भी ज्ञान किया जाता है इसलिए उसको भी इंद्रिय के अंतर्गत मान ले तो कोई हानि नहीं है ये अस्तु चलिए परंतु तो जिस क्रम से लिखा है उस क्रम से चलते हैं तो ये एक सर्वार्थम का पता समझ गया जी सबके लिए आप है ये मन सबके लिए है मन सबके लिए, के लिए मतलब क्या हुआ जी कर्म इंद्रिय के लिए भी है ज्ञान इंद्रिय के लिए भी है इसका, इसका मतलब यह हुआ मतलब नहीं इंद्रिय है कर्म इंद्रिय भी है, भी है। मन उसको क्या, क्या हाँ उभेन्द्रिय जी ये उभेंद्रिय है तो सर्वार्थम का मतलब ये उभेन्द्रिय सबके लिए है मन कहने का प्राई स्रोत्र त्वक चुवा ग्रहण ये जो ज्ञान के लिए है वाक पानी पाद पायु और उपस्थ जैसे कर्म के लिए है ऐसे ही ग्यारहवा जो मन है ज्ञान के लिए है कर्म के लिए है ये इसका अर्थ है लगी हाँ जी हाँ हाँ सर्वार्थम का मतलब वो आप जो कह रहे थे भाई जी जो कर रहे चलाते हो तो चलाता है ठीक है वो एक अलग चीज है वो मन है मन के साथ उसका ये होता है वो वो अलग ही प्रसंग ही अलग है यहाँ पर प्रसंग ये है जो हमें संगति जो लगानी है इसके पंक्ति की यहाँ हमें अविशेष और विशेष और समझना तो है आचार्य इस सूत्र में विशेष है ना हाँ अभी बता रहा हूं ना आगे है ना देखिए ना इति एतानी ये जो ये जो हो गए हो गए ना जी ग्यारह एतानी मानी ये गाड़ी अस्मिता लक्षण से अविशेष विशेषाह अस्मिता लक्षण अस्मिता चिन्ह वाले जो अभिशेष है अस्मिता लक्षण वाले जो अविशेष है, है उसके ये विशेष है ग्यारह तो काने का उप्राय हुआ कि विशेष और अविशेष जो होता है विशेष जो होता है वह भेदक होता है अविशेष जो होता है वह सामान्य होता है सामान्य और असामान्य होता है ना जी विशेष अब जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि दो अब दो व्यक्ति दो व्यक्ति है विशेष भी नाम का एक पदार्थ है ना जब वैसे जी पढ़ेंगे तो विशेष भी एक पदार्थ है तो विशेष भी जो पदार्थ है तो हर में विशेष रहता है तो जब दो वस्तु है दो वस्तु में से दोनों को हम अलग अलग पहचानते हैं हमारे दो बच्चे हैं और दो बच्चे को हम दोनों मनुष्य है दोनों मतलब जो है हमारे बेटे हैं परंतु तो दोनों हमारे बेटे है परन्तु तो ऐसा क्या चीज है कि दोनों को भेद करता है दोनों को अलग करता है उनके नाम जी तो रूप, नाम तो नाम है चेहरे है उसके अंदर विशेष नाम का नाम नाम। पदार्थ है जिसके कारण वह विशेष नाम का पदार्थ दोनों को अलग अलग कर रहा है रूप, रंग सब। विशेष नाम का पदार्थ अलग कर रहा है तो यहाँ पर जो विशेष और विशेष की जो बात कही जा रही है पृथ्वी जल अग्नि बायु आकाश पृथ्वी जो है पृथ्वी जल अग्नि है पृथ्वी जल दोनों द्रव्य है परंतु तो द्रव्य होते हुए भी दोनों के अंदर विशेष नाम का पदार्थ है जो कि दोनों को एक दूसरे से पृथक कर रहा है तो एक तो विशेष ये होता है एक ये विशेष है हाँ जी ये ये और समझ और हैं और विशेष हाँ विशेष क्या हुआ अभी पृथक हुआ हाँ तो वो जो है विशेष है अब यहाँ पर जो विशेष और अविशेष जो विशेषता होता है विशेष भेदक होता है विशेष स्पेशल जिसको कहते हैं और अविशेष जो है सामान्य होता है अब देखिए हमारे पास आपके पास दो बच्चे हैं चार बच्चे हैं जो भी हैं तो उन सब में विशेष नाम का पदार्थ है जो कि सबको एक दूसरे को अलग कर रहा है परंतु अविशेष नाम का पदार्थ है कि तीनों को एक कर रहा चारों को एक कर रहा है चारों को एक कर रहा है हर चीज में विशेष अविशेष होता है पीछे जैसे पढ़ाया हूँ पीछे पढ़ाया तो बताया था कि जो है प्रकृति जो गुण है और और परमात्मा है जो या आत्मा है इन दोनों में भेद क्या है इन दोनों में तुल्य जाति और तुल्य जाति क्या है तो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति भी सत्ता है प्रकृति में भी सत्ता है प्रकृति की भी सत्ता है और चेतन की भी सत्ता है माने आत्मा की भी सत्ता है या परमात्मा की भी सत्ता है।, है ये समान जाति हो गया समान हो गया सत्तात्मक रूप से दोनों अविशेष हो गया परंतु एक चेतन है एक अचेतन है एक जड़ है उसके माध्यम से अलग अलग हो गया विशेष उसको भेद कर दिया तो so, कहने का अभिप्राय यह है कि विशेष और अविशेष विशेष जो होता है वो भेदक होता है तो so, यहाँ पर पृथ्वी जल, दि वायु आकाश विशेष है और शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है अविशेष है अच्छा जी। हाँ बोलिए भेदर्थ, भेदर्थ नहीं आ रही, अच्छा, भेदक भेदक भेदक तो क्या चीज हुआ अच्छा भेद भेद करने वाला वही हो गया ना जी जो गौण जिसको हाँ कहते हैं गुण कहते हैं जो गुण ही तो भेद करने वाला होता है न इसलिए सब गुण है ना अलग तो अलग करने वाला हाँ अलग करने वाला जी व्यावर्तक व्यावर्तन करने आ, वाला भेद करने वाला अलग करने वाला तो पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश कर रहा है शब्द स्पर्श रूप्रध से अच्छा अलग कर रहा है अलग कर रहा है ना क्योंकि शब्द स्पर्श रूप्रसगंध निश नहीं है ना? ना अलग अलग है ना, तो अलग है ना? तो अलग और में है। हाँ मैंने पारिभाषिक शब्द है टर्म्स है आ, आ, आ, उस टर्म्स को समझना है अर्थ को समझते हुए विशेष का अर्थ मैंने आपको बता दिया विशेष मान्य भेदक जो हुआ अविशेष मान्य सामान्य हुआ तो वो हमने बता दिया अब जो है कि उस थर्मोलॉजी को समझ करके उस अब यहाँ पर घटाना है कि यहाँ पर विशेष से किसको लिया गया अविशेष से अविशेष कौन कौन से पदार्थ है कौन कौन से द्रव्य है और विशेष कौन कौन से द्रव्य है ये समझना है समझ गया है? तो ये तो पांच जो भूत है वो अविशेष है और उसके जो कारण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो हो गया अविशेष ऐसे ही ज्ञान कर्म इंद्रिय और ग्यारहमा मन ये जो है अस्मिता रूपी जो अभिशेष है अस्मिता लक्षण वाले जो अभिशेष है उसका ये ग्यारह विशेष समझ गए अस्मिता लक्षण अस्मिता क्या हो गया हाँ जी अस्मिता लक्षण वाला अस्मिता लक्षण वाला क्या हो गया अहंकार हो गया अहंकार हो गया अस्मिता अहंकार हो गया ना जी मैं हूँ उसी से होता मैं पना उसी से आता है ना अच्छा अच्छा हाँ अहंकार द्रव्य भी है वो तो अहंकार द्रव्य की बात है अहंकार यहाँ पर अस्मिता मतलब अहंकार है द्रव्य क्या हाँ।, हाँ मैं पना मैं का होना उसी तत्व के माध्यम से बोध होता है कि मैं हूँ व्यक्ति कहता है जब अस्मिता लक्षण में खराबी अस्मिता में जब खराबी हो जाती है तो फिर व्यक्ति खुद को भी नहीं जान पाता किसी को भी नहीं पहचान पाता अहंकार अविशेष है, है। अहंकार हो गया अविशेष और ये ये हो गया विशेष क्यों हो गया तो क्यूँकी वो अहंकार से बना है ये जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध से बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो जो बना है वो विशेष हो गया और तो क्योंकि वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द किसमें है आकाश में है रस किसमें है जल में है रूप किस में है अग्नि में है स्पर्श किसमें है वायु में है गंध किसमें है, किस है? पृथ्वी में है तो ये सब उसमें है हाँ बोलिए ऐसा हम कह हैं कि की कार्य का जो कारण है वो अविशेष जी जी जी जी जी एकदम ठीक करे आप कार्य का जो कारण है वो अविशेष है कार्य का जो कारण है वो अविशेष है तो यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप गंध जो है अविशेष है और पृथ्वी अग्निबाई आकाश विशेष है ऐसे ही आ, ऐसे ही अस्मिता से बना है ग्यारह प्रकार की इंद्रिय माने पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय और मन तो वो हो गया वो हो गया आ, जो कार्य है वो हो गया विशेष कार्य जो हो गया वो विशेष और कारण जो है अविशेष होगा क्योंकि तो कारण कार्य में रहता है ना कारण कार्य में रहता है आ, जैसे मान लीजिए कि दूध से दही बनता है तो दूध से दही बनता है तो दही हो गया कार्य दूध हो गया कारण तो हाँ तो दूध हो गया कारण और दही हो गया कार्य तो दूध का गुण दही में तो आएगा ही ना, मैं दूध का गुण दही में आते हुए और जो दही रूप में परिवर्तित हुआ उसका भी अपना एक विशेषता होगी कारण गुण तो कार्य तो कार जाता हाँ तो कारण गुणपूर्व को कार्य गुण में दृष्ट है कारण के गुण जो है कारण गुण पूर्वक कार्य देखा गया है देखा जाता है तो सही तो इसमें अब विशेष बन गया है दूध अविशेष है क्योंकि दूध से खोया भी बन सकता है और चीजें भी बन सकती है हाँ बेना nice, बहुत सुंदर बहुत अच्छा मैंने दूध जो है वो अविशेष है और दही जो है विशेष है सामान्य जो होता है सब जगह होता है ना जी उसका हर जगह लागू होता है यहां पर अहंकार जो है अहंकार अहंकार अब देखिए ना अब जैसे मान लीजिए कि को उदाहरण दू तो कच्चा लोहा है कच्चा लोहा कच्चा लोहा को पक्का लोहा किया गया तो कच्चा लोहा से पक्का लोहा जब हुआ तो उन दोनों में अब जो पक्का जो लोहा हो गया है कर, अब पक्का लोहा के बाद उसको और आगे लीजिए पक्का लोहा से आप बहुत कुछ बना सकते हैं आप खिड़की बनाएंगे आप जो है बिल्डिंग बनाएंगे आप क्या क्या चीज बनाएंगे बहुत कुछ बना सकते हैं तलवार बनाएंगे तो जो तलवार इत्यादि विशेष हो गया वो तलवार विशेष हो गया और लोहा जो है कच्चा लोहा जैसे अविशेष है ऐसे पक्का लोहा भी अविशेष हो गया तलवार इत्यादि विशेष हो गया तो ऐसे ही जो सामान्य होता है जो अविशेष होता है उसके बहुत सारे वो हर में प्रविष्ट रहता है जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध पृथ्वी जी आकाश है ऐसे ही अस्मिता रूपी लक्षण जो है अस्मिता रूप जो है वह उससे बना हुआ तो वो उसके अंतर्गत है कारण कारी में है कारण का गुण कार्य में है कारण गुण पूर्वको का कार्य गुणो दृष्टा तो इसीलिए यहाँ पर अस्मिता जो है वो अभिशेष हो गया और ग्यारह इंद्रिय जो हो गया विशेष हो जी तो टोटल कितने हो गए अब अब तक सोलह हो गए जी सोलह हो गए इसलिए करें कि गुणा नाम एसा षोडस को विशेष परि परिणाम ये जो गुण हैं जितने भी गुण हैं चौबीस जो गुण हैं तो ये गुणों के गुणों के मध्य में यह जो सोलह है या जो सोलह है यह विशेष परिमाण वाला है यह विशेष परिमाण है मैंने विशेष नाम का पदार्थ इसको विशेष कहते हैं सोलह पदार्थ का विशेष हुआ परिणाम है परिणाम हाँ विशेष परिणाम हो गया ठीक है परिमाण में बोल दिया क्या हाँ तो गलत बोल दिया तो परिणाम विशेष परिणाम हो गया ना यह परिणाम ये रिजल्ट परिणाम मने रिजल्ट पर परिणाम जो है तो कि अहंकार का परिणाम है ज्ञान इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन और शब्द स्पर्श तन्मात्रा तन्मात्रा तन्मात्रा का जो तर्मात्रा, तर्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप से परिणाम है पृथ्वी जलख दिन का पांच सोलह हाँ समझ गए अब आगे तो वो सोलह होगा अब अब ष विशेषाह आगे जो कर है कि षड विशेषाह जो विशेष है बोलते हैं षड सॉरी षड अविशेषाह ड में अ है ध्यान रखिएगा षड विशेषा है षड में गलत उच्चारण कर दिया षड विशेषाह मैंने षड अविशेषाह ऐसा षड अविशेषाह छे जो अविशेष हैं, अब क्या क्या छे अविशेष है उसको अब बता रहे हैं जो कि पीछे आपको बताई दिया हूं पर बताई दिए फिर अलग से बता रहे हैं कि षड अविशेषाह जो है अविशेष हैं, वो क्या है शब्द तन मात्र तद्यथ जैसे कि शब्द तन मात्र मात्रम, मात्रम, मात्रम, मात्रम, रूप रस इति इति, इति इति आगे धतमा चि थ चत पंच लक्षण शब्दय पंचाशेषा तो यहां पर बोल रहे की शब्द तन्मात्रा, मात्रा स्पर्श तन क्रम याद रखिएगा तो आपको आगे वाले की संगति लग जाएगी शब्द तन्मात्रा, मात्रा स्पर्श तन रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। ये जो पांच है एक सबके साथ लक्षण जोड़ दीजिएगा एक लक्षण द्वि लक्षण त्रिलक्षण चतुर्थ लक्षण पंच लक्षण समझ गया जी तो ये शब्द एक लक्षण वाले अविशेष हुआ नहीं मैं एक से पांच लक्षण ये जो है हैं जी इनके अब अब बता रहा हूँ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अच्छा। सत्या प्रकाश में सब तृतीय सब में दिया हुआ ये क्या कह रहे हैं कि शब्द जो है शब्द तन मात्रा एक लक्षण वाला हुआ अच्छा अच्छा अच्छा जी अच्छा समझ गए हाँ जी स्पर्श तन मात्रा दो लक्षण वाला हुआ हाँ जी रूप तन मात्रा तीन लक्षण वाला हुआ रस तन मात्रा चार लक्षण वाला हुआ और गंध तन मात्रा पांच लक्षण वाला हुआ माने इसमें पांचों है पृथ्वी ये जो गंध तन मात्रा जो है ये गंध तन मात्रा जो है पांच लक्षण वाला इसमें इसमें पांचों चीज आता है सरदार समझे डॉक्टर साहब हाँ जी हांजी सरदार समझे हाँ जी समझ गया हाँ जी मैंने हाँ बोलिए शब्द को तन मात्रा कहते हैं तन मात्रा क्या हो गया सतएव मात्रा तन मात्रा वही तन मात्रा मैंने वही मात्र मात्र वही, मात्र वही, हाँ। केवल वही केवल वही, तन मात्रा हाँ तत्मात्रा हुआ तत्मात्रा तन मात्रा तत्व समझ गया है दूसरा अर्थ दूसरा अर्थ बता रहा हूँ आप केवल वही और मात्रा जो है मापने अर्थ में भी होता है मात्रा इतनी मात्रा मात्रा मात्रा इतनी इतनी इतना दो दो थोड़ा सा दो, वो मात्रा, इतनी मात्रा होनी चाहिए नमक की नमक की जो है थोड़ी सी मात्रा होनी चाहिए तो वहां पर मात्रा मापने परिमाप को भी कहते हैं ना जी मैं थोड़ा घर खोल के आ रहा हूँ बेटा, हाँ तो मैं बतला रहा था कि तत्व मात्रा तन मात्रा वह मात्र यही और मात्रा उतनी मात्रा माने ये जो है तत्व वो मात्रा है माने शब्द मात्रा है शब्द मात्रा मतलब कि शब्द मापने वाला है यदि आकाश को मापना हो आकाश को मापना हो कि आकाश किसका नाम है तो किस हम मापेंगे बताइए आकाश कह आकाश को शब्द से मापेंगे ना हाँ जी शब्द शब्द से मापेंगे नापेंगे जल को हाँ जी मापने का क्या हुआ आकाश को आकाश से को हम सब से शब्द ऐसी माप मैंने इसलिए क्योंकि शब्द लक्षण वाले जो है शब्द जिसमें होता हुआ आकाश है मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप वहाँ सुन रहे हैं आकाश नहीं होता तो आप सुनते शब्द के माध्यम से ही हम आकाश को समझते हैं रस के माध्यम से ही हम जल को समझते हैं रूप के माध्यम से ही हम अग्नि को समझते हैं स्पर्श के माध्यम से ही हम वायु को समझते हैं तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के माध्यम से हम पृथ्वी को समझते हैं तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये माप रहा है ना पृथ्वी जलक दी वायु आकाश को इसके माध्यम से हम उसको जान रहे हैं ना। मापता है आप जैसे बताइए आपके पास एक किलो सब्जी है ये आपने कैसे जाना और तो से दिया था, दान गए थे। हाँ तो वो बाट जो है वो मात्रा हो गया ना तो ऐसे ही आपने एक किलो सब्जी है इसको जाना उस बाट से एक किलो के बाट से ऐसे ही आपने आकाश को किस से जाना लक्षण से ही लक्ष्य को जानते हैं ना जी चिन्ह से ही हम किसी चीज को जानते हैं ना पहचानते हैं लक्षण से ही लक्ष्य को जानेंगे ना चिन्ह से हम किसी चीज को पहचानेंगे ना तो जो चिन्ह है जो लक्षण है वो मात्रा हो गया ना वो मापने वाला हो गया ना उस वस्तु को अब जैसे मान लीजिए कि दो चीज है दो वस्तु है दो वस्तु को आप जो भेद कर रहे हैं दो वस्तु में जो उसको भेद करने का कोई ना कोई माप है ना जी कि जिसके कारण आप अलग कर रहे हैं तो मात्रा समझ में आ गया हाँ जी। शब्द से हम किसको मापते हैं आकाश को आकाश को रूप से किसको मापते हैं अग्नि को स्पर्श से किसको मापते हैं गंध से किसको मापते हैं पृथ्वी को हाँ जी पृथ्वी को तो ये सभी ये सभी ये जो है मात्रा है तो क्योंकि इसे हम मापते हैं समझ में आया इसमें आपको शंका हाँ जी मगर पृथ्वी जैसी चीज के लिए पांच लक्षण हैं तो पांचों चीजों से मापी जा सकती है आपको चलेंगे शिक्षक महोदय है इंडिया से वो बहुत बड़े विद्वान है वो पूछ रहे थे की बहुत बड़े स्वाध्याय शील है आप ही जैसे जैसे आप स्वाध्यायी करते हैं तो वो पूछ रहे थे की इसको तन क्यों कहते हैं तो उसका जवाब हमने दो तरीके से दिया और अंतिम हमने जवाब दिया वो ज्यादा मजबूत है उसकी अपेक्षा से केवल वही मात्र से हाँ जी हाँ उसकी अपेक्षा से आगे वाला ज्यादा है कि तन मात्रा वह मात्रा है वह मापक है शब्द आकाश का मापक है स्पर्श वायु का मापक है रूप अग्नि का मापक है रस जल का मापक है और गंध पृथ्वी का मापक है इसलिए तन मात्रा है समझ में आ गया सभी को मशा आगे समझ में आ गए आगे आपको हाँ <laughs> चलिए जी अब आगे चलते हैं तो मैं बता रहा था आगे वाले भी जो है गंभीर विषय है उस चीज को भी समझ लेना है कि मैंने अभी जो बताया भगवान व्यास जी ने जो लिखा है वाक्य जो लिखा है उसकी संगति लगाइए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्द तन मात्र स्पर्श तन रूप तन मात्रम रस तन मात्रम गंध तन मात्र ची एक दि त्री चतुष्पंच लक्षण शब्दादय पंच अविशेषा अष्ठस्त अविशेषो अस्मिता मात्र इति तो ये जो है इसको समझना यही तक पढ़ाएंगे उसके बाद बंद करेंगे पाठ तो मैं ये बता रहा था कि ये जो शब्द जो है शब्द जो है शब्द तन मात्र जो है शब्द तन मात्र जो है वो शब्द तन मात्र एक लक्षण वाला है उसका एक ही चिन्ह है एक लक्षण वाला है उसके पश्चात जो है स्पर्श मात्र जो है वह स्पर्श तन मात्र दो लक्षण वाला है रूप तन मात्र तीन लक्षण इसी क्रम से आप लोग याद कीजिएगा इसी क्रम से याद रखिएगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो शब्द एक तनमात्र स्पर्श दो तन मात्र रूप तीन तन मात्र ती, सॉरी तीन लक्षण वाला रस चार लक्षण वाला और गंध पांच लक्षण वाला ये तन मात्राएं हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ जी और ये अविशेष है पांच लक्षण वाले तो ये तात्पर्य क्या है होते शब्द तन्मात्रा केवल शब्द लक्षण वाली होने के कारण एक लक्षण वाली कही जाती है इसका केवल लक्षण शब्द है शब्द तन्मात्रा का जो लक्षण है पहचान क्या केवल है केवल शब्द केवल मात्र शब्द और स्पर्श तन्मात्रा जो है वो शब्द और स्पर्श इन दो लक्षणों वाली होने के कारण दो लक्षणों वाली मने स्पर्श में शब्द भी है और स्पर्श भी है इंग्लिश शब्द तो को कहने से शब्द हो गया कहते कहते हैं हैं हम, आ, आ आ आ में हम ये में दो कहते हैं यहाँ देखो जैसे वहां कहे शब्द करमात्रा यहाँ भी कहते हैं मात्रा इसका दो है लगातर अच्छा बताइए मैं आपको अब उसे तरह स्थूल से चलते हैं वायु में आवाज है कि नहीं वायु में आवाज तो है और वायु किससे बना है तर्ण। तर्ण। खुदा तो वायु में स्पर्श है वायु में वायु का तो स्वाभाविक ना जी हाँ तो और शब्द उसमें मिल गया तो फिर वायु में शब्द और स्पर्श दो हुआ कि नहीं हम शुभ को कहना चाहते हैं लिखा हुआ है हाँ कहते होंगे ले जाऊंगा इसको में शब्द भी है <गरत् Elliot> आप अभी अब बोलिए वो बच्चे जो रोने लग गए थे अब अब अब बोलिए बोलिए क्या बोल रहे थे आप जैसे हम जैसे मात्रा मात्रा हम्म देखते हैं तब यहां हम लगाते हैं इसमें वायु स्पर्श भी है अर्थ शब्द भी है इनका भी नहीं वायु स्पर्श भी है शब्द भी है ये नहीं है ये अर्थ थोड़ा स्पर्श तदमात्रा में शब्द भी मिला हुआ है इस तो इसका कैसा बताइए की इसमें आ गया है शब्द इधर देखिए इधर पहले ऐसा कीजिए कि शब्द तदमात्रा है वो हाँ, शब्द तन मात्रा है और शब्द तन मात्रा में शब्द है हैन मात्रा में केवल शब्द है केवल शब्द है हाँ और स्पर्श तन मात्रा में दो चीजें हैं स्पर्श है और शब्द है स्पर्श उसका अपना गुण है स्पर्श तन मात्रा का स्पर्श तुम मात्रा एक पदार्थ तो व एक द्रव्य है ना जी हाँ बोलिए ये, तो ये, हा, हा, ये मास्टर साहब का कहना ये है की तनवा का तो अर्थ अभी बताए गया उनका क्वेश्चन मैं उनका क्वेश्चन समझ गया अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ उत्तर को समझिए मैं उनका प्रश्न पूरा समझ गया फिर इनका फिर इनका प्रश्न ये है मास्टर साहब का प्रश्न ये है कि भाई आप जब थन मात्रा मन केवल वो कह रहे हैं तो उसमें फिर दूसरा कैसे आ गया आ। तो ये प्रश्न में तो उसका उत्तर तो मैं दे रहा हूं ना हाँ। मैं ये कह रहा हूं ये जो जैसे एक होता है गुण एक होता है गुणी एक होता है गुण एक होता है गुणी गुणी हो गया पदार्थ और गुण हो गया जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज है लाल एक कपड़ा है एक कपड़ा में लाल से भी रंग दिया पीला से भी रंग दिया तो कपड़ा ऐसे ही शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा इत्यादि द्रव्य है ना तो और नी तो ये द्रव्य है ये तो, तो थी थी द्रव्य है हाँ तो द्रव्य है ना जी उस द्रव्य के अंदर अंदर में मैंने शब्द तन मात्रा रूपी द्रव्य के अंदर में शब्द गुण है गुण और गुणी के रूप में समझिए ना शब्द तन मात्रा रूपी द्रव्य के अंदर में शब्द गुण है स्पर्श रूपी द्रव्य के अंदर में शब्द गुण और स्पर्श गुण है कहा शब्द में ये कहा आए कि इसमें शब्द भी है और स्पर्श भी है ये ये कहा आए अच्छा अच्छा अच्छा अब ये कहाँ से लाए ये इस रूप में लाया कि आप जब शब्द स्पर्श तन मात्रा का जो विकार वायु है स्पर्श तन मात्रा का विकार जो वायु है उस वायु को देखते हैं तो वायु में स्पर्श गुण भी है और शब्द भी है हवा जब चलती है तो शब्द भी होती है शब्द शब्द आ? भी होता है में कारण कारण हाँ जी जी जी कार्य को देख रहे कारण को देख करके भी कार्य का होता है कार्य को देख करके भी कारण का अनुमान होता है तो, तो कारण का गुण कार्य में जैसे गया कारण में वो गुण हो तो कार्य में कैसे जाएगा जी कार्य हो गया क्या बोलते है की वायु और वायु में जब तो वो गुण है आवाज का मान शब्द का और स्पर्श का तो कारण से गया है ना जी कारण में नहीं होगा तो कार्य में कैसे चला जाएगा तो आगे बढ़ाइए समझ तो में आ गया संतुष्ट हो गए हाँ हाँ अभी और कोई शंका है मैं ना, ना, हाँ। तो हाँ तो ना हाँ जी सुनाइए हाँ, तो यहाँ पर बोल रहे की शब्द तन मात्रा केवल एक लक्षण वाला है उसका केवल एक लक्षण है शब्द और स्पर्श तन मात्रा जो है वो दो लक्षण वाला है उसमें शब्द भी गुण है और स्पर्श भी है और रूप तन मात्रा में तीन है शब्द भी है स्पर्श भी है और रूप भी रूप तो उसका अपना स्वाभाविक ही है और रस तन मात्रा में चार हो गया शब्द स्पर्श रूप रस ये चारों गुण हो गए और गंध तन मात्रा में जो पांच आ गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसीलिए कह रहे हैं इति एक द्वि त्री चतुष्पंत लक्षण शब्द आदय शब्द लक्षण वाले जो शब्द आदि हैं शब्द स्पर्श रूप रस, रस गंध तन मात्रा ये पांच अविशेष हैं और अविशेष और छठा जो है वह अविशेष है अस्मिता रूप अहंकार अहंकार मात्र है समझ गया छठे का बिल्कुल इनसे अलग है छठे अलग हो गया ना अस्मिता अलग हो गया इतने में कोई शंका डॉक्टर साहब आपको ना नहीं नहीं थी अच्छा आपको कोई शंका है जी साहब आपको कोई शंका तो ओम जी जी करिए कोई शंका है नहीं ना। तो अब हो गया अब पाठ हो गया आठ बज के दस मिनट यहाँ पर हो गए तो मंत्र पाठ करते हैं कोई शंका हो तो पूछिए जो कि इसकी संगति नहीं लगी हुई हो होती हाँ तो फिर मंत्र पाठ ओ पूर्ण मदर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण पूर्णमादायविष्य ओम शांति शांति शांति सोमवार को है ना जी अगली बात नमस्ते नमस्ते हाँ सोमवार को आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी नमस्ते